सकते हैं मंत्र पाठ अच्छा अठतू सह नौ भुन को सह वीर कर्वा वही जयनावधीतमस्तु मिविषा वही येन धौता गया विमल शब्दवारि भी तमशा जान जम भिन्न तस्म पाणिन ये नम ओके चलिए ओ शांति शांति शांति सभी को सा नमस्ते आइये आप सभी का जो है योग दर्शन के साधन पाद में स्वागत है स्वागत है ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से अभी हमने जो है हम जो है उन्नीसवा नंबर सूत्र इस पर विचार कर रहे हैं विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण परवान। ये जो गुण के पर्व है विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग तो विशेष जो है वह 16 है अविशेष जो है छह है लिंग मात्र जो एक है और अलिंग पर अब चलेगा ना नहाँ तक हमने पढ़ा दिया था ना हाँ जी कि ये जो है शब्द तन मातम स्पर्शन मात्रम रूप तन मातरम रस तन गंध तन मत्रम चि त्री चतुष्पंच लक्षण शब्द पंच अभिशेषा मैंने पंचाशेषा ष्ठ अशेष अस्पिता मात्र तो छे जो है अविशेष है सबतन मात्रा स्पर्शन मात्रा रूपतन मात्रा रसतन मात्रा गंतन मात्रा ये जो है ये जो पांच जो है सप्तन मात्रा में एक शब्द है और स्पर्श में शब्द और स्पर्श है रूपतन मात्रा में शब्द स्पर्श रूप है रसतन मात्रा में शब्द स्पर्श रूप रस है और गंधतन मात्रा में शब्द स्पर्श रूप गंध है तो ये ये जो पांच अविशेष है और छठा जो है अविशेष अस्मिता मात्र है छे हो गया हाँ जी तो यहाँ तक हमने बता दिया था ना हाँ जी हाँ जी यहाँ पे उससे आगे चलते हैं उससे आगे है एते सत्ता मात्र से आत्मनो महत ष अविशेष परिणाम परिणाम तो बोल रहे हैं कि एते सत्तामात्र से आत्मन हा। तो ए माने एते षड शब्दादय ष अविशेषाह ये जो छे जो अविशेष जो है अविशेष जो है तो एतेष अविशेषाह सत्तामात्र से आत्मनो महत ये जो है बोल रहे हैं कि सत्तामात्र जो है सत्ता मात्र इस रूप में कहा गया है की महतत्व को ये तो वो तो अलिंग है अलिंग सत, असत सत भी है, असत भी है इस तरीके की बात है जो आगे बताया जाएगा आगे कहा जाएगा तो यहाँ पर सत्ता मात्र जिसका अस्तित्व है जिसकी विद्यमानता है तो सत्ता मात्र स्वरूप जो महतत्व है उस महतत्व का ये छे अविशेष परिणाम है महात माने छ जो है सत्ता मात्र सत्ता मात्र महात का परिणाम है ये छे अभिशेष शब्द स्पर्श रूप रस गंधतन मात्रा और अहंकार समझ गए हाँ जी यही करें अभिशेष करिणाम अब आगे करे यत... तो यहाँ पर उन्होंने वो छे जो है इकट्ठे कर दिए हैं कई बार मैंने देखा की महातत्व तो से पहले अहंकार है फिर अहंकार से वो बाकी पांच गिनते हैं यहाँ पे इसने छह गिनती है छह तो गिने गंधतल मात्रा हो गया हाँ जी पाँच और छठा अहंकार हो गया तो छह हो गया ना हाँ जी वो तो छी छम तो छिशेष है ना अविशेष छोलह अविशेष है हाँ जी पृथ्वी आकाश ये विशेष है विशेष का मतलब है प्रकट रूप में प्रकट रूप में है, प्रकट रूप में, प्रकट रूप में है। तो उस दिन में विशेष विशेष की व्याख्या की थी यहाँ पर विशेष का मतलब है जो प्रकट रूप में है जो प्रकट अवस्था में है तो शब्द स्पर्श रूप सॉरी पृथ्वी जलग्नि वायु आकाश और पा, पांच ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय मंत एक मंत्र ग्यारह हो गया ना हाँ जी ग्यारह पांच सोलह तो सोलह तो विशेष नाम से जाना गया है जो कि ये प्रकट अवस्था में है इसका व्यक्ति भान करता है कर सकता है परंतु जो है अविशेष है जो प्रकट अवस्था में नहीं है वो जो अविशेष वो है छे वह शब्द स्पर्श रूप रस गंध और, और अहंकार तो ये शड जो है अविशेष है विशेष नहीं है प्रकट रूप में नहीं है तो अविशेष है विशेष की अपेक्षा से अविशेष अविशेष की अपेक्षा से विशेष ये बात होती है तो ये छह अभिशेष जो है ये किसका परिणाम है महातत्व का महातत्व का परिणाम है ना हाँ जी इसी बात को तो यहाँ पर बता रहे हाँ जी जैसे बताया कि वो जो सोलह जो विशेष जो है वह किसका बोल रहे है कि पीछे गुणा नाम एस षोड को विशेष परिणाम तेष बोले गुणों का यह जो सोलह है वो विशेष परिणाम है और गुणों का और ये छह अविशेष है गुणों का ही है, उसमें का और यहाँ पर जो है जो फिर ये मात्रम मात्रम रूप मात्रम रस मात्रम मात्रम थी, एक दि त्रि चतुष्पंच लक्षण शब्द पंच, पंच अभिशेष्ठ अविशेष अस्मिता मात्र इति छठा जो अविशेष अस्मिता मात्र है तो ये एते तो ये छे हो गए तो ए सत्तामात्र आत्मन महत आत्मा मैंने स्वरूप तो सत्ता मात्र रूप जो महातत्व है उसका ये छे अविशेष परिणाम है माने सत्ता मात्र जो महातत्व है उससे बना है ये छे समझ गए ये कह रहे हैं अब आगे है बोलते यत परम यशेषेभ्यो लिंग मात्रम मत महत सत्ता मात्रे महती आत्मनि अवस्था विवृद्धि काम अविशेषेभ्य जो वह तत् जो है परम माने सूक्ष्मम वह जो सूक्ष्म अविशेष अविशेष से जो सूक्ष्म है अविशेष क्या है अविशेष छ है शब्द स्पर्श रूप रसगंध और शब्द स्पर्श रूप रसगंध अहंकार ये जो अविशेष है तो ये अविशेष जो है इन अविशेषो से सूक्ष्म है क्या हाँ लिंग मात्र जिसका चिन्ह है जो लिंग है जहां पर फिर जिससे पहचान होता है अलिंग तो प्रकृति है उस और उस अलिंग से लिंग बना तो वो उसका सबसे पहला जो लिंग हुआ वह बुद्धि तत्व महातत्व हुआ तो उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि यत परम अविशेषे भाने अविशेषे भत परम लिंग मात्र महातत्वम बोले अविशेष से जो मान अविशेष से जो अविशेष से सूक्ष्म वह लिंग मात्र लिंगमात्र को ही खोज रहे महातत्व महातत्व तो वो जो महातत्व है तस्वीन उस महातत्व मान तस्वीन महातत्व उस महातत्व में एते, एते क्या ये जो षड अविशेषाह है ये जो छह अविशेष है शब्द स्पर्श रूप गंध और अहंकार ये वो जो तस्मिन तस्मिन, तस्मिन सत्ता मात्रे महती आत्मनी वो जो सत्ता मात्र जो महतत्व है महातत्व सत्ता मात्र रूप जो महतत्व है उस महतत्व में अवस्थाया महतत्व में रहकर अवस्थित होकर के विवृद्धि काष्ठा अनुभवन्ति, विवृद्धि मन वृद्धि विकास की जो काष्ठा है पराकाष्ठा है विकास की जो सीमा है उसका अनुभव करते हैं अनुभव करते हैं का मतलब क्या है प्राप्त करते हैं वो व्यक्ति जैसे अनुभव भी करता है तो उस चीज को अनुभव करते उस चीज को प्राप्त करता है ऐसा है ना जी तो जड़ वस्तु क्या अनुभव करेगा यहां पर अनुभवंती का अर्थ है प्राप्तुवंती अनुभवंती का क्या अर्थ है जी प्राप्त प्राप्त प्राप्त करते है अर्थात कहने का यह है कि ये जो महातत्व है उस महतत्व महतत्व के अंदर में जो है ये शब्द शब्द स्पर्श रूप स्तन मात्रा जो है ये है ये सब कुछ है तो ये इसी से शब्द स्पर्श रूप गंध और अहंकार का विकास होता है विकास की जो सीमा है वो कहाँ से है इसकी सीमा महातत्व ही तो है ना जी हाँ जी मैंने सीमा तो समझते है न सीमा समझते हैं कि नहीं जी मैंने तो इस रूप में देखा कि उनका जो उत्पन्न होके जो उनका जो विकास हो रहा है उनका वो वहीं से हो रहा है महातत्व में तो उसकी सीमा हो गई बुद्धि ना महातत्व हो गई ना हाँ जी हाँ महात महात हो गई ना तो यहाँ पर यही है कि की वृद्धि विकास की जो सीमा है वो जो मानों की वो छे जो, जो चीज है एक चेतन के रूप में समझ लिया चेतन है नहीं एक समझाने के लिए तो वो जो छह चीज है शब्द स्पर्श रूप रसगंध शब्द मात्रा रस मात्रा इत्यादि जो छे है और जो अहंकार है वो जो है विकास की सीमा को प्राप्त होते हैं कहाँ पर प्राप्त होते हैं सत्ता मात्र जो महातत्व है उसमें मान उसमें विकास की सीमा को प्राप्त होते हैं अर्थात उसमें से ही उस सत्ता मात्र जो महातत्व है उसमें से ही उस छ का विकास होता है तो उसकी सीमा ये स... आ... आ... क्या कहते हैं कि सत्ता मात्र जो महातत्व है वो हो गया हाँ जी समझ गए हाँ जी महातत्व तो से छोटा तो है ही कुछ नहीं इसमें महात तो अलिंग है पर तो परंतु महातत्व विकृति में कोई नहीं है मानो कि वह जो वो जो छह जो अविशेष पदार्थ है वो अपनी वृद्धि की सीमा अपने विकास की सीमा कहाँ अनुभव करते हैं महातत्व में महातत्व में अनुभव करते हैं कि भाई वहीं से मेरा विकास होता है वहीं से मैं बनता हूं ये समझे हाँ जी यही करें कि यो तत्व वह परम मने सूक्ष्म अब किसे सूक्ष्म अभिशेषो से सूक्ष्म लिंग मात्र अभिशेष सूक्ष्म वो क्या है? लिंग मात्र लिंग मात्र कोई खोल रहे हैं? महतत्वम लिंग मात्र जो चिन्ह मात्र जो है महतत्व जो है तस्वीन उसमें तस्वीन मन ये अभिशेषाह ये जो अविशेष हैं सत्ता मात्र महती सत्ता मात्र महतत्व में आत्मनी महातत्व रूप जो तो सत्ता मात्र स्वरूप जो महतत्व स्वरूप में अवस्थाया ठहर करके रहकर विवृद्धि कास्थां विकास की विवृद्धि विशेष प्रकार से वृद्धि की जो कास्था है सीमा है पराकास्था है उसको अनुभव करते हैं पराकास्था की अनुभूति करते हैं पराकाष्ठा को प्राप्त होते हैं वृद्धि की पराकाष्ठा को प्राप्त वहीं से उसका विकास होता है कहने का यह हुआ समझ गए हाँ जी और उत्पन्न भी कह सकते हैं उसके लिए कि विकास उत्पन्न होके फिर उसका विकास हो रहा है ये भी कह सकते हैं हाँ भाव शब्दार्थ मैंने आपको बता दिया कि भाई की सीमा को अनु मन वो छो चीज जो है वो जो विकास की सीमा को प्राप्त होते है अर्थात तो विकास की सीमा का अनुभव करते हैं कि मेरे विकास की सीमा यहाँ से है ये मैं इससे प्रकृति मेरे विकास की सीमा नहीं है मान मेरे विकास की जो सीमा है वो महत्व है मतलब महतत्व से मैं पैदा होता हूँ भाव ये हुआ अर्थात तो उसकी महत्व सीमा है इसलिए महत्व से उसकी उत्पत्ति होती है समझ गए हाँ जी वही तो उसका विकास हुआ ना जी नहीं मैं समझ गया हाँ जी यही कर प्रति संस्य मान चेब सत्ता मात्र महती आत्मनि सदा सत्य निरसद अव्यक्तम अलिंगम प्रधानम इति और बोल रहे हैं कि प्रति सृज माना कहते हैं कि उत्पन्न होता हुआ प्रति सृजमान का उल्टा सृजमान का उल्टा क्या हो जाएगा जी प्रलय को प्राप्त होते हुए न जी हाँ जी संजमान का अर्थ हुआ कि सर्जन होता हुआ उत्पन्न होता हुआ और पति उसका उल्टा हो गया तो उत्पन्न का उल्टा क्या हुआ प्रलय जी। प्रलय हुआ न जी पति का उल्टा विनाश हो गया प्रलय हुआ तो प्रति संस माना कि प्रलय को प्राप्त होते हुए मान वही जो छे हैं प्रलय को प्राप्त होते हुए तस्वीन एवं सत्ता मात्रे जब उसका जब प्रलय होगा शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो तन मात्रा और अस्मिता अहंकार का जो प्रलय होगा तो वो कहाँ पर जाकर के ठहरेगा महातत्व तो में महात में तो जाकर के ठहरेगा उसी बात को यहाँ पर वो पीछे भी पढ़े हैं ना जी पृथ्वी जलग्नि वायु आकाश का जब प्रलय होगा प्रसंस्त जान कहाँ तो ठहरेगा शब्द में हाँ जी जा शब्द तो स्पर्श रूप रस गंध कहाँ ठहरेगा अहंकार हाँ जी अहंकार अहंकार कहाँ ठहरेगा वो पीछे आया है ना पीछे पड़े है ना महातत्व में जी, यहाँ पर ये कह रहे हैं अहंकार से शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मान महातत्व से महातत्व से महातत्व हाँ महातत्व से जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध और अहंकार की उत्पत्ति हुई है ये रहा है उसमें दर्शन में बताया है कि अहंकार से शब्द स्पर्श रूप की उत्पत्ति हुई है ऐसा ऐसा कहा गया है यहां पर जो कहा जा रहा है यहां पर ये यह कहा जा रहा है कि महतत्व से जो है अहंकार की उत्पत्ति हुई अस्मिता मात्र की उत्पत्ति हुई और शब्द स्पर्श रूप रसगंध अविशेष है उसी क्रम से परंतु अविशेष जो है ये छे जो अविशेष के अंतर्गत आया है तो ये छे अविशेष जब नष्ट होगा छह जे अविशेष है उसका जब प्रलय होगा तो वो कहां पर जाकर के ठहरेगा जहां से वह उत्पन्न हुआ है उत्पन्न हुआ जी। जहा से उसका विकास हुआ है वही मैंने जहां से गया वहीं पर आ जाएगा वही पे आ जाएगा वापस हाँ तो इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रति संस्कृति मानास सत्ता मात्र महती आत्मनी बोल रहे हैं कि प्रलय को प्राप्त होते हुए वो जो छे हैं उसी उसी सत्ता सत्ता मात्र में उस उसी सत्ता मात्र महती मन महत रूप में अवस्थाया ठहर करके स्थित होकर अवस्थाया मने स्थित होकर जो वह यह अलिंग क्या व्याख्या की, की जा रही है यत तत् मने जो वह वह माने अलिंग वह अलिंग कैसा है तो अलिंग का विशेषण है नि सत्ता सत्तम अलिंग के संबंध ऐसा है कि उसकी सत्ता है भी और नहीं भी है क्योंकि तो वह प्रकटावस्था में नहीं है लिंगावस्था में नहीं है ना जी वह प्रकटीकरण उसका नहीं है तो इसीलिए उसकी सत्ता है भी और नहीं भी है बोल रहे हैं ना वेद मंत्र में है ना उसमें जो है दसवा मंडल में दसवें मंडल में आता है जी उसमें आता आ, है सत असत इत्यादि तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि सत्य और असत से रहित ना वो सत्य है न असत है वह जो अलिंग है अलिंग का वो एक विशेष अब उसको क्या कहेंगे सत्य तो है ही परंतु बोल रहे है की निःसता सत्यम मने सत्ता और विद्यमानता और अविद्यमानता से रहित है विद्यमानता और अविद्यमान से रहित क्या हुआ जी अविद्यमान नहीं है विद्यमानता है अविद्यमान नहीं था मतलब क्या हुआ जी अगर लिंग रूप, है। में है रूप में है नहीं प्रकटीकरण रूप में है नहीं मनुष्य का जो प्रयोजन है भोग और वर्ग उसके लिए वो है नहीं तो इसीलिए उसको हम कह देते हैं मैंने अच्छा। सत्ता से रहित हाँ जी समझे जी हाँ जी मैंने सत्ता का मतलब इसका मतलब ये नहीं समझना है की उसकी सत्ता नहीं है उसकी अस्तित्व है परंतु उसका अस्तित्व होते हुए भी हमारे लिए नहीं है समझनाया जी हाँ जी नहीं समझ गया हाँ जी मैं बोला कि उसका अस्तित्व तो है अस्तित्व तो है असत तो से रहित तो मैने सत्य है परंतु वो सत्य रहित तो क्यों है सत्य रहित तो इसलिए हमारे लिए प्रयोजन हमारा प्रयोजन मने मनुष्य का जो प्रयोजन क्या है मनुष्य का पुरुष का प्रयोजन क्या है पुरुष का प्रयोजन है वो गर्व पुरुष का प्रयोजन क्या है भोग और अपवर्ग अपर्ग और उसके लिए उसका कोई फायदा नहीं है उसके लिए उसका। तो भोग और अपवर्ग कारण बन जाता है ना जी हाँ जी तो भोग और अपवर्ग जो है वह कारण है बुद्धि इत्यादि जितने भी सृष्टि बनी है उसका कारण है भोग क्यों बना सृष्टि बुद्धि क्यों बनाया भगवान ने क्या बोलते हैं ए, ये अहंकार मन संसार क्यों भगवान ने बनाया वो बनाया भोगरपवर्ग के लिए, लिए। तो भोगरपवर्ग कारण बन गया सृष्टि के बनाने में बन गया हाँ जी नहीं समझ गया हाँ जी परंतु परंतु अलिंग जो प्रकृति है वो अलिंग प्रकृति वो नित्य है उसकी उत्पत्ति नहीं होती है इसीलिए वो भोग और अपवर्ग उसका कारण नहीं बनता बुद्धि इत्यादि का तो कारण भोग अपवर्ग है परंतु अलिंग अवस्था में अलिंग अवस्था जो है अलिंग की जो साम्यावस्था है प्रकृति की जो साम्यावस्था है उस अवस्था में जो वह प्रकृति है उस प्रकृति का भोग और अपवर्ग कारण नहीं बनता है इसलिए वो नित्य है जिसका कारण बनता है वो अनित्य होता है तो इसीलिए वो हमारे लिए सत्ता रूप में नहीं है सत्ता रूप में हमारे लिए है भाई जो हमारे पास है वही तो हमारे पास वो उसी को मैं बोलूंगा ना कि ये मेरे मेरा है अब जो मेरे लिए है ही नहीं तो मेरा ले क्या मतलब अब मेरे लिए नहीं आता आत्मा के लिए अलिंग नहीं है आत्मा के लिए जो होता है वह बुद्धि से शुरू होता है जी? हाँ जी तो इसीलिए सत असत कह दिया तो बोलते सत और असत से रहित माने जो वह सतरअसत सत से रहित और सत्तार से रहित ये कहा और फिर आगे करें उसी की व्याकरण नि सद मैने सत और असत से रहित पहले तो सत्तार सत्ता से रहित और सत असत से रहित और फिर आगे करें अव्यक्तम जो व्यक्त प्रकटीकरण जिसका नहीं है व्यक्त जो नहीं है व्यक्त तो बुद्धि से होता है लिंग से तो अव्यक्तम अव्यक्त जो अलिंग है उसी को करें प्रधान तो अलिंग प्रधान प्रधानम तत् प्रतिनियम प्रति अंति प्रति प्राप्त होता है तो उसमें लीन हो जाते हैं मैंने कहने का अभिप्राय यह है कि छे ये जो अभिशेष है अच्छे अभिशेष ही क्यों ये जितने भी पृथ्वी लग्नि इत्यादि सब प्रलया अवस्था को प्राप्त होते होते वो जो विशेष है अविशेष में लीन होगा और अविशेष जो है लिंग में जाकर के लीन होगा और लिंग जो है प्रकृति में जाकर के लीन हो जाएगा समझ गए हाँ जी वो उसी बात को यहाँ पर यह करो है ये जो छे जो अविशेष नाम का जो पदार्थ है अविशेष नाम का जो तत्व है वो छे अविशेष नाम के तत्व वो जो है लिंग मात्र में अवस्थित हो जाता है वो है और लिंग मात्र में ठहर करके प्रलय माने प्रलय को प्राप्त होते हुए लिंग मात्र में ठहर करके स्थित होकर के जो अलिंग है उनमें जाकर के विलीन हो जाता है उसमें जाकर के लीन हो जाता है समझ जा गया हाँ जी इति। अब आगे करें श तेशा लिंगमात्र परिणाम तो ये जो है तेषाम विशेषाणाम या अविशेषाणाम जो है अविशेषाणाम उनका यह लिंग मात्र परिणाम है अब जो है इधर में जैसे प्रकृति जो है उस प्रकृति का परिणाम क्या था रिजल्ट क्या था बुद्धि थी ना हाँ जी बुद्धि महात महा क्या है छह अभिशेष बुद्धि हाँ जी थर्ड विशेष है और अविशेष है और फिर अस्मिता का परिणाम क्या है पांचो तन माता पांच ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय नी वो जो अविशेष जो है अस्मिता मात्र जो है पांच जो अविशेष है अगर विशेष हो गया ना शब्द स्पर्श रूप रसगंध इत्यादि जो है पृथ्वी आकाश ये जो है वो भी जो मना अहंकार से बना है ना जी वैसे सब अहंकार से प, फिर अविशेष फिर विशेष अब जो है उल्टा चलेंगे जब वह प्रलय को प्राप्त हो रहा है हाँ। तो वह पृथ्वी जो लग्नि वायु आकाश का परिणाम क्या बनेगा प्रलय होते हुए शब्द स्पर्श रूप रसगंध हाँ जी और शब्द स्पर्श रूप गंध परिणाम को प्राप्त थे उसका परिणाम क्या होगा अहंकार अहंकार और अहंकार का परिणाम क्या होगा महात का परिणाम क्या होगा अभी प्रकृति प्रकृति उसमें जा करके मनुष्य का जो है बदल जाता तो यही यहाँ पर कर तेषाम लिंग मात्र परिणाम तेषाम तेषाम क्या बोल रहे की शब्द तेषाम पंच अभिशेषा उन पंच अविशेषों का जो है लिंग मात्र जो है परिणाम है वह लिंग रूप में परिणत हो जाता है जब परल अवस्था को प्राप्त होता है तो समझ गए हां जी आगे कहें निलिंग परिणाम उसी बात को करें कि नि सत्ता और सत्य और असत्ता और असत्ता से रहित जो अलिंग है हाँ, अलिंग सत्ता गया हेसा हाँ, लिंग मात्र परिणाम और आगे नि सत्ता सत्तम च अलिंग परिणाम सत्ता सत्ता और सत्ता से रहित जो अलिंग है सत्ता और असत्ता से जो रहित जो अलिंग है यह अलिंग भी तो परिणाम होता है ना हाँ जी अलिंग परिणाम अलिंग जो है परिणाम है किसका परिणाम है लिंग का लिंग का हाँ जी महातत्व का महातत्व का है ना जी हाँ जी महातत्व का है तो तो यहां पर बस यही कहा है हाँ जी वो जो महातत्व है महातत्व उन गुणों का लिंग मात्र अच्छा ठीक है ये, ये यहाँ पर ये कह रहे हैं यहाँ पर ये जैसे वह परिणाम है लिंग मात्र परिणाम है लिंग मात्र परिणाम किसका है उनका पांचों पांचों का चे, हो चे हो का हो का, का, का। जब वो प्रसिद्धमान अवस्था में होगा तब और ये जो है और अलिंग का निशत असत अलिंग परिणाम सत्ता और असत्ता से रहते अलिंग का परिणाम लिंग मात्र है जब वह सर्जन होगा तो सृष्टि होगी तो समझ आया? हाँ जी। लिंग मात्र परिणाम दोनों रूप में ना। लिंग मात्र जो परिणाम है, माने गुणों का भी परिणाम लिंग मात्र है और जो सट जो अभिषेक है उसका भी परिणाम लिंग मात्र है और उस तो दोनों में भेद क्या है एक प्रलय अवस्था को प्राप्त हो रहा है उसमें वह परिणत हो जा रहा है वह वो वह जब प्रलय अवस्था को होगा प्रति संसमान होगा तो वह उसमें विलीन जा हो जाएगा महातत्व में जाकर के तो उसका परिणाम हो गया और इधर में जब साम्य अवस्था है जब इसमें विद परमात्मा उसमें शक्ति देंगे जब सृष्टि बनना शुरू होगा तो वह किस सबसे पहला रिजल्ट क्या होगा महातत्व ही होगा ना जी हाँ जी इसी बात को यहाँ पर कर रहे कि सत्ता सत्यम च अलिंग परिणाम मैंने सत्ता असत्ता से रहित अलिंग का परिणाम है ये समझे हाँ जी सत्ता रही अलिंग सब शब्द उसमें भी आता है जो जो आम, का परिणाम है आ, वेद में जो है एक, एक दूसरा जहाँ पे वो सृष्टि की रचना है ना जी वो तीनों मंत्र की बात नहीं मैं कर रहा रितंज सत्यंत चौली एक दूसरा जो है इसमें दस या बारह मंत्र हैं, उसमें हिरण्यगर्भ वाले में भी आता है उसमें और उसमें भी सत शब्द आते हैं उसमें हाँ वो तो आएंगे हाँ जी इसकी संगति लग गई हाँ जी हाँ तो ये जो है निश्ता असतम कहा गया निश्ता सप्तम चालिंग परिणाम तो निस्तार जो हुआ कि सत्ता असत्ता से रहित या अव्यक्त जो तत्व है अलिंग परिणाम गुणों का मैने हम्म नहीं इसकी जो संगति जो है यही होना चाहिए एते शाम लिंग मात्र परिणाम और निश्ता सत्तम च अलिंग परिणाम ठीक है अलिंग तो सत्ता नि सत्ता सत्तम च अलिंग परिणाम ये अलिंग परिणाम है अलिंग का परिणाम नहीं अलिंग परिणाम है मन एक लिंग हो गया दूसरा अलिंग परिणाम हो गया इस रूप में इसकी व्याख्या कीजिए इस रूप में इसको समझिए मैंने दो तरीके का परिणाम हो गया एक लिंग परिणाम और दूसरा अलिंग परिणाम समझे जी हाँ जी हेलो हाँ जी मैं छो की बात कर रहे हैं ना इसमें हमें अभी कि उनकी लिंग परिणाम तो उसका होगा महात तो में जब कन्वर्सन हो जाएगा जो परिणाम हुआ, हाँ हुआ लिंग जो परिणाम हुआ जब तो प्रलयावस्था को प्राप्त होगा तो उन सड़का लिंग परिणाम होगा उस रूप में बदल गया हाँ जी और अलिंग जो है उसका भी परिणाम हो जाएगा लिंग एक तो ये भी है हाँ जी और जब वह संसमान की बात है ना, संसृज की बात है उल्टे अभी चल रहा है प्रलयावस्था की बात चल रही है तो जैसे उनका उन छे जो शब्द तन मात्रा इत्यादि शब्द स्पर्श रूप तन तन्मात्रा जो है तो शब्द स्पर्श रूप गंध जो तन्मात्रा है शब है शब्द स्पर्श रूप गंध जो तन्मात्रा है।, है वो शब्द स्पर्श रूपसगंध गंध तन्मात्रा जब प्रलयावस्था को प्राप्त होता है तो वह अपने जो कारण है उसमें जाकर के विलीन हो जाता था तो वह उस रूप में परिवर्तित हो जाता है बुद्धि तत्व रूप में परिवर्तित हो गया वह उस रूप में बदल गया और वह बुद्धि तत्व तो जब बदलेगा तो अलिंग रूप परिणाम हो जाएगा मतलब अलिंग में जाकर हो जाएगा सत्ता है और नहीं भी है दोनों रूप में है अजय हाँ उस अलिंग की सत्ता है भी और नहीं भी है क्योंकि उसका प्रयोजन हाँ इसके लिए भोग भोगर्प मनुष्य के लिए वो प्रयोजन नहीं है मनुष्य के लिए वो नहीं तो नित्य है मन, समझे हाँ जी नहीं, मैं समझ गया जी ये तो आँ. तो बोलते ऐसा तेम लिंग मात्र परिणाम हो निम से अलिंग परिणाम मैंने उनका जो है लिंग मात्र परिणाम हो गया यह लिंग मात्र परिणाम हो गया और निश्ता सप्तम जो अलिंग परिणाम सत्य और असत्य से रहित जो सत्तार से रहित जो अलिंग है यह अलिंग परिणाम हो गया उनका तेषाम से लीजिएगा अरे वो उसमें जाकर के में में में हो जाता है। है में, सीक्वेंस में चल रहा है जिस तरह कह लीजिए ना कि एक से आगे छो से पांचों से कह लीजिए पहले अहंकार अहंकार से फिर आ, वो यहाँ पे अलग नहीं किया वो छओ से सीधा लिंग हाँ। मात्र परिणाम हो गया फिर उससे अलिंग बन गया इस तरह मैंने तो समझा इसको जी जी तो यहाँ पर ते शाम का ही मैंने यहाँ पर तेषाम से ही लेना है तेषाम माने तेसाम का कितने गुण भी व्याख्या करते हैं तो यहां पर है। तो यहाँ पर संगति जो तेसाम का तो हमें लग रहा है यही होना चाहिए कि वो जो छो जो है आज़ आज़ जो हुआ। तो इनका जो है लिंगमात्र परिणाम हो गया ये अलिंग मात्र परिणाम हो गया सत्ता और रहित तो जो है ये अलिंग परिणाम हो गया तो दो तरीके के परिणाम हो गए लिंग परिणाम और एक अलिंग परिणाम हाँ जी समझ गए हाँ जी तो अलिंग जो परिणाम है तो उस अलिंगा या हम न पुरुषार्थो हेतु हूँ अलिंगावस्था में अलिंगा अलिंगावस्था में अलिंग की जो साम्यावस्था है उसमें वो पुरुष का जो अर्थ है पुरुषार्थ क्या है उसमें कुछ नहीं है जी है ना भोग वर्ग है ना हाँ जी वहाँ साधारण रूप में उसमें नहीं है अलिंग अवस्था में नहीं है तो तो प्रयोजन प्रयोजन हाँ. तो पुरुष का प्रयोजन क्या है भोग अपवर्गार्थमर्ग हाँ जी तो पुरुष के ये पुरुष का प्रयोजन है भोग और अपवर्ग हाँ जी मैंने हमारा प्रयोजन है मोक्ष की प्राप्ति ना हाँ जी तो मनुष्य का प्रयोजन आत्मा का प्रयोजन है अपवर्ग तो अपवर्ग ही नहीं भोग भी है प्रयोजन इसलिए भोग दृश्य भोग के लिए दृश्य है तो पीछे पढ़ के आए हैं तो यहाँ पर इसीलिए हो जाएगा अलिंगावस्था या न पुरुषार्थ हेतु मैंने अलिंग अवस्था में अलिंग मैंने अलिंग की जो साम्य अवस्था है उस अवस्था में पुरुष का जो अर्थ भोग वर्ग है वह हेतु नहीं बनता है वह हेतु नहीं बनता है पुरुष का जिसके कारण जो है उसकी यदि हेतु बन जाएगा तो वह फिर अनित्य हो जाएगा बुद्धि क्यों बना यदि आपसे पूछा जाए बुद्धि क्यों परमात्मा ने बनाया अहंकार क्यों बनाया ये संसार क्यों बनाया तो ये भोग और अप के भोग अपर्ग के, के लिए आत्मा के भोग और अपवर्ग के लिए समझ गए हाँ जी तो उसमें जो है भोग और अप कारण बन गया बुद्धि इत्यादि के निर्माण में और जो कारण बनता है वो अनित्य होता है जो भी कारण बनेगा भोग वर्ग यदि जिसका भी कारण बनेगा भोगवर्ग वो अनित्य होगा इसलिए कह रहे हैं कि अलिंगा अलिंगावस्थाया न पुरुषार्थ हो हेतु अलिंग अवस्था में पुरुष का अर्थ जो प्रयोजन जो भोग वर्ग है वह कारण नहीं है और न अलिंगावस्थायाम आदो पुरुषार्थ का कारण भवती बोल रहे क्योंकि यहाँ पर यह समझिए कि अलिंग अवस्था में आदि में शुरू में प्रारंभ में जो है अलिंग अवस्था अलिंग जो अवस्था है साम्यावस्था उस अलिंग की जो साम्यवस्था है उस साम्यावस्था में पुरुषार्थता कारण नहीं होता है इसीलिए न तस् पुरुषार्थता कारण अनुभवती इसलिए उसकी पुरुषार्थता मतलब अलिंगावस्था जो है उसकी जो है पुरुषार्थता मने पुरुष की जो प्रयोजनता भोग वर्ग है वो कारण नहीं होता बोल रहे अलिंग अवस्था में शुरू में आरंभ में आदि में पुरुषार्थता कारण नहीं होता है कारण नहीं होता इसीलिए उसकी जो है पुरुषार्थता कारण नहीं होता मैंने बोल रहे है कि शुरू में पुरुषार्थ जब सृष्टि बनी है जब बनना शुरू हुआ तो सृष्टि बनने से पूर्व जो सृष्टि बनने में वह प्रारंभ में शुरू में जो अलिंगावस्था है उस अलिंगा अवस्था में पुरुषार्थता पुरुष की जो प्रयोजनता पुरुष का जो भोग वर्गता अपवर्ग को प्राप्त करना ये कारण नहीं बनता है इसीलिए उसकी पुरुषार्थता कारण नहीं होता है न तस्या पुरुषार्थता कारण इसलिए उसकी पुरुषार्थ न उसी की व्याख्या कर रहा है उसकी पुरुषार्थता जो है कारण नहीं हुआ नहीं बनता है समझे हाँ जी हाँ ये बोल रहे हैं उसकी पुरुषार्थता जो है कारण नहीं बनता नहीं है, है। वह नहीं बनेगा जो अव्यक्तावस्था जो है अव्यक्तावस्था जो है अलिंगावस्था जो है अव्यक्तावस्था अलिंगावस्था ये जो है ये अलिंगावस्था का पुरुषार्थता मैंने भोग अर्पवर्गता तो ये कारण नहीं बनेगा नहीं होता है और न न असो पुरुषार्थ कृता इति और यह जो है पुरुषार्थ के द्वारा किया नहीं हुआ है पुरुष का जो प्रजनन भोग अपर्ग है उसके द्वारा यह जो है प्रकृति जो है अलिंग जो है ये जो है पुरुषार्थ के द्वारा ये कृत नहीं है पुरुषार्थ के द्वारा ये नहीं माने पुरुषार्थ के द्वारा या पुरुषार्थ के कारण ये नहीं बनता है माने पुरुषार्थ बोल रहे हैं कि पुरुषार्थता जो है न असौ पुरुषार्थ कृत इथि बोल रहे हैं कि वह पुरुषार्थ के द्वारा कृत नहीं है कौन पुरुषार्थ के द्वारा कृत नहीं है वह प्रकृति जो है पुरुषार्थ माने भोग अर्पवर्ग के द्वारा उत्पन्न नहीं है कि भोग अर्प वर्ग के लिए वो बनाया गया हुआ है भोग अर्प वर्ग के लिए है ऐसा नहीं है इसीलिए नित्याख्या को नित्य कहा जाता है और वह पुरुषार्थ के द्वारा कृत बुद्धि पुरुषार्थ के द्वारा कृत है पुरुष का जो प्रयोजन भोगवर्ग है उसके द्वारा ही वह मैंने उसी के कारण उसके द्वारा मैंने उसी के कारण वह बना है पृथ्वी जलग्नि वायु आकाश इत्यादि उसी के कारण बना है इसलिए भोगवर्ग के, के कारण वह बना हुआ है इसलिए वह अनित्य है समझ गए हाँ जी हाँ। बोलना त्रयाना अवस्था विशेषा आदो पुरुषार्थता कारण सच अर्थ हेतु निमित्त कारण होती थी अनित्याख्या बोलना जो त्रया और जो तीन जो गुण हैं ये तीन जो है सॉरी त्रया माने वो तीन जो विशेष अविशेष और, और लिंग जो है अलिंग की अपेक्षा से तो तो अवस्था ये जो विशेष और लिंग जो अवस्था है तो अवस्था इन तीनों का आदि में शुरू में जो है पुरुषार्थता कारण बनता है उसमें पुरुषार्थता कारण ही बनता प्रारंभ में और ये जो है प्रारंभ में पुरुषार्थ इसका जो प्रारंभ होता तो शुरू में पुरुषार्थता का पुरुष के प्रयोजन जो भूगर्भ वर्ग है वो उस भूगर्भ वर्ग का होना कारण हो जाता है उसका उनका तीनों का विशेष अविशेष और लिंग जो है इनका शुरू में आरंभ में पुरुषार्थता कारण बनता है कारण होता है और सच अर्थ हो वह जो कारण है वह जो पुरुषार्थ है वो जो सच अर्थ वह जो प्रयोजन है हेतु है वही हेतु है वही निमित्त है वही कारण होता है इसीलिए अनित्या इसलिए ये अनित्य कहलाते हैं समझ में आया हाँ जी गुणास्तु सर्वधर्मानुपाति नो न प्रत्यमयंत न उपजायंते ये जो गुण जो है सतुषतमश जो गुण है अलिंग जो है ये सभी धर्म का अनुपाती है सब धर्म का अनुसरण करने वाला है सभी के अंदर जागे जितने भी बुद्धि इत्यादि जितने भी धर्म ये सब धर्म इसके पीछा से धर्म कहा गया है तो ये जितने भी धर्म है हाँ, ये वो सभी धर्मो का अनुपाति है अनुपाती है न प्रत्यक्ष न उपजाय न ना उसका नाश होता है न उसकी उत्पत्ति होती है समझ गए वो अनुपाती तो है, वो उसी से सब कुछ बनता है उसी से सब कुछ की उत्पत्ति होती है तो वह सभी धर्मों में अनुगत है सभी धर्मों के अंदर है सतुदय सभी धर्मों के गुण जो है सभी धर्मों का अनुपात धर, सभी धर्मों का अनुसरण करता है सभी धर्मों के अंदर है वो न उत्पन्न होता है न वो नष्ट होता है समझ गए जी हाँ जी हाँ तो इतना ही रहने दीजिए मुझे बच्चे को लेने के लिए जाना है स्कूल से नहीं ठीक है जी हाँ जी मंत्र पाठ समय हो गया है ओम पूर्ण मद पूर्ण पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादायशिष्य म शांति शांति शांति शांति आपका बहुत बहुत धन नमस्ते अब शनिवार को जी जी शनि अच्छा जी अच्छा अच्छा जी अच्छा, अच्छा, नमस्ते